महान आविष्कारक हीरो विशेष सूची हैरान करने वाला स्टीकर हीरो के हॉट आइडिया आग वजन पानी और भाप हीरो के विचारों का शहर हेडलाइंस में हीरो वेंडिंग मशीन हर जगह हैरान करने वाले स्टीकर अरे सोफी जरा इसकी जांच करूँ ल्यूक ने कहा उसने अपनी दोस्त सोफी को एक पेन के आकार का छोटा औजार दिखाया आविष्कारक के अनुसार यह छोटा सा औजार पाँच सौ अलग अलग काम कर सकता है वो तिलचट्टों से लेकर टिन तक को काट सकता है उसका नाम है अमेज ऑल शायद हमें इसी की तलाश थी सोफी ने सिर हिलाया हम उसे नहीं खोज रहे थे ल्यूक और सोफ़ी उपकरण मेले में थे वे अपने स्कूल के अखबार के लिए एक दिलचस्प कहानी की तलाश में थे सूफी उस नवीनतम आश्चर्यजनक गैजेट के बारे में नहीं लिखना चाहती थी वो किसी विशेष चीज़ के बारे में लिखना चाहती थी उन्होंने कई स्टॉल देखे लेकिन फिर भी उन्हें सही चीज़ नहीं मिली नवीनतम आश्चर्य गैजेट अमेज ऑल करीब 500 अलग अलग कार्य कर सकता है चलो अब ऊपर वाली मंजिल किस पर चलते हैं सोफी ने कहा उससे पहले मैं एक कोल्ड ड्रिंक पीना चाहता हूँ हॉल के दूसरे तरफ एक वेंडिंग मशीन देखी सोफी और ल्यूक ने मशीन के पास एक महिला को अपने पर्स के साथ खड़े देखा महिला ने एक स्टीकर निकाला और उसे वेंडिंग मशीन में पैसे डालने वाले स्लॉट से चिपका दिया उस स्टीकर पर लिखा था थैंक्स हीरो यानी हीरो का शुक्रिया Luke और सोफी ने इमारत के अन्य हिस्सों में भी वैसे महिला चिप अपने चिपका स्टीकर को देख कर खुश थी सोफी अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई और उसने पूछा माफ करें ये स्टीकर किस लिए है सोफी के सवाल से एक महिला काफी प्रसन्न दिखी चलो स्टीकर ने लोगों को सोचने के लिए मजबूर तो किया महिला ने समझाया कई लोग सोचते हैं कि हमने केवल हाल ही में मशीनों का आविष्कार करना शुरू किया है लेकिन हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई मशीनें 2000 साल पहले आविष्कार हुई थी अलेक्जेंड्रिया के प्राचीन ग्रीक आविष्कारक हीरो ने ऐसे गैजेट्स यानी उपकरण बनाए थे जिन्हें हम आज भी इस्तेमाल करते हैं फिर वो महिला उसकीकर के पास गई क्या आप आविष्कारक है ल्यूक ने पूछा सच में नहीं महिला मुस्करे मेरा नाम एंजिला रिचर्ड्स है मैं हीरो प्रशंसक सोसाइटी की अध्यक्ष हूँ हम लोगों को यह याद दिलाना चाहते हैं कि हीरो एक महान आविष्कारक था आज प्रतिदिन उपयोग की जाने वाली कई चीजें उसके विचारों पर आधारित हैं। वास्तव में अपने समय से बहुत आगे था फिर उन्होंने भीड़ को देखा हर कोई बात जानता। लोग सोचते हैं कि लोगों ने ही हाल में गैजेट्स और मशीनों का आविष्कार शुरू किया है ल्यूक ने अपना सिक्का वेंडिंग मशीन में डाला और अपनी कोल्ड ड्रिंक प्राप्त की हीरो ने पहली सिक्का संचालित वेंडिंग मशीन का आविष्कार किया था मिस रिचर्ड्स ने गर्व के साथ कहा ऐसा लगा जैसे मानू उन्होंने खुद ही ऐसा किया हो दो साल पहले ल्यूक ने पूछा मिस रिचर्ड्स ने सिर हिलाया हाँ वो आज जैसी इलेक्ट्रिक वर्डिंग मशीन नहीं थी लेकिन मशीन का विचार वही था उन्होंने अपनी बात जारी रखी हीरो ने स्वचालित दरवाजे भाप से चलने वाला इंजन बात करने वाली मूर्तियां यांत्रिक पक्षी रोबोट एक हवा से चलने वाला बाजा और अन्य कई महान चीज़ें इजाद की थी वाह लिखने का फिर उसने सोफी की ओर देखा वो क्या सोच रही थी सोफी मुस्कुरा रही थी मुझे लगता है कि अब हमें अपनी कहानी मिल गई है क्या अब हमें हीरो के बारे में कुछ और बताएंगी ताकि हम उनके बारे में अपने स्कूल के अखबार में लिख सकें 2000 साल पहले सबसे पहली सिक्का संचालित वेंडिंग मशीन का आविष्कार किया गया था। अर्थ होता है घूमने वाली गेंद और वो आधुनिक जेट इंजन का आधार है उसका मॉडल पांचवी मंजिल पर है मिस रिचर्ड्स ने अपने बैग में से थैंक्स हीरो के और स्टीकर निकाले और उनमें से एक उन्होंने सोफी को भी दिया क्या तुम तो ऊपर जाते समय इस को लिफ्ट के दरवाजे पर चिपका सकती होता है हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे उन्होंने जाने से पहले कहा मुझे हीरो के बारे में प्रचार करना पसंद है हीरो के हॉट आइडिया हीरो प्रशंसक सोसाइटी की मीटिंग पांचवी मंजिल पर एक बड़े कमरे में थी एक दीवार पर हीरो के आविष्कारों के चित्र चिपके थे ल्यूक और सोफी इतने सारे आविष्कारों से काफी आश्चर्यचकित अस, थे वहां पर खिलौनों फव्वारों सर्वेक्षण यंत्रों और मशीनों के चित्र थे और साथ में गणित के सूत्र भी थे वो हवा की गेंद होगी ल्यूकने कहा। फिर उसने कमरे के एक छोर पर एक अजीब यंत्र की ओर इशारा किया गैस बर्नर के ऊपर पानी का एक बड़ा सील किया हुआ गोला रखा हुआ था उस खोखली गेंद में गर्म पानी के दो पाइप लगे थे गेंद के दोनों विपरीत छोरों पर दो छोटे यल आकार यल आकार के ट्यूब लगे थे सोफी ने गेंद को छूआ उसने पाया कि गेंद तेजी से घूम सकती थी हीरो के आविष्कार सरल और व्यावहारिक रूप से लेकिन अद्भुत और अविश्वसनीय थे एक पानी गर्म होकर भाप बनता है दो भाप पाइप के जरिए ऊपर उठती है तीन भाप पाइप से बाहर निकलती है चार तेजी से बाहर निकलती हुई भाप गेंद को घुमाती है पानी जितना अधिक गर्म होगा गेंद उतनी ही तेज घूमेंगी लगता है तुमने उसे खुद खोज निकाला कमरे में तेजी से घुसते हुए मिश्री चट्सने का शुरू में वो कोई बड़ी चीज नहीं लगती क्योंकि वो इतनी सरल है और यही सरलता उसकी सबसे बड़ी खूबी है मैं तुम्हें अपेक्षा हाँ, पास पास गैस बर्नर तो से आग जलाना आसान है वो हसी पर उसके अलावा वो बिल्कुल हीरो की मशीन जैसे ही काम करता है जब आप पानी जब पानी गर्म होता है तो भाप दो पाइपों के माध्यम से गेंद में जाती है भाप दो यल आकार के ट्यूबों के जरिए बाहर निकलती है जिससे गेंद तेजी से घूमती है जैसे जैसे पानी और गर्म हुआ वैसे वैसे और अधिक भाप बनी फिर गेंद और तेजी से घूमी विंड बॉल आज के इंजन का आधार है यह भाप से चलने वाला पहला इंजन था मिस रिचर्स ने कहा जेट इंजन और स्पिनिंग गार्डन स्प्रिंकलर में भी इसी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है या इसी सिद्धांत पर आधारित है यह ऊर्जा उत्पादन का एक सरल तरीका है फिर उन्होंने आग बंद कर दी कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि उसके बाद पहले स्टीम इंजन को बनने में कम से कम 1500 साल लगे मिस रिचर्ड्स ने पूछा हीरो ने खुद स्टीम इंजन का निर्माण क्यों नहीं किया ल्यूक ने पूछा क्या उसे आविष्कार का उपयोग नहीं पता था स्टीम और जेट इंजनों के साथ साथ गार्डन स्प्रिंकलर में भी वही सिद्धांत उपयोग होता है प्राचीन काल में स्टीम इंजिन की आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि तब गुलाम और दास सभी काम करते थे चूंकि उसकी कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं थी इसलिए किसी ने उसे विकसित भी नहीं किया उस समय हवा से घूमने वाली गेंद एक ऐसा आविष्कार था जो कोई असली काम नहीं कर सकता था फिर लोग हीरो के काम को सदियों के लिए भूल गए मिस रिचर्ड्स ने दुखी होकर कहा हीरो का विचार अपने समय से बहुत आगे था सोफी ने जल्दी से नोट लेते हुए कहा बिल्कुल ठीक मिस रिचर्ड्स ने हामी जताई लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों का भी आविष्कार किया जिन्होंने उस काल में लोगों को बहुत आश्चर्यचिकित किया उनके कुछ मॉडल मैं आपको दिखाऊंगी हीरो की हवा में घूमने वाली गेंद का विचार अपने समय से बहुत आगे था आग वजन और पानी आग वजन पानी और भाप मिस रिचर्ड्स उन्हें वापस दीवार के पास ले गई उन्होंने बच्चों को एक पुरानी स्लॉट मशीन एक थिएटर के अंदर मूर्तियाँ और स्वचालित दरवाजे के दरवाजों के कुछ चित्र दिखाए हीरो ऐसी मशीनों को बनाने में दक्ष था जो गति देने के बाद खुद अपने आप चल सकती थी उन्होंने बताया हीरो को मशीनें भार आग पानी और भाप का इस्तेमाल कर हीरो की मशीने भार आग पानी और भाप का इस्तेमाल करती थी कुछ काफ़ी सरल थी जैसे मंदिरों में इस्तेमाल होने वाली स्लॉट मशीन मिस रिचर्ड्स ने समझाया यह कैसे काम करती है ने पूछा हीरो की कई मशीनों की तरह यह भी एक सरल संतुलन प्रणाली का उपयोग करती है पानी मिलता था सिक्का एक पलड़े में जाकर गिरता था जो सावधानी पूर्वक एक संतुलित बीम के एक छोर से लटका होता था मिस रिचर्स ने कहा फिर सिक्के के वजन से बीम का वो छोर नीचे चला जाता था और दूसरा छोर ऊपर उठता था उठा हुआ सिरा एक वॉल खोलता था जिससे पानी बाहर निकलता था जब सिक्का पलड़े से नीचे गिर जाता था तो बीम फिर से संतुलित हो जाती थी फिर वॉल बंद होता था और पानी का प्रवाह बंद हो जाता था मिस रिचर्ड्स ने कहा यह तो बहुत आसान लगता है सोफी ने कहा लेकिन वो देख सकती थी कि मिस रिचर्ड्स के पास साझा करने के लिए और कई बड़िया चीजें थी हीरो के पवित्र जल बेचने वाली मशीन दुनिया की पहली वेंडिंग मशीन थी मिस रिचर्ड्स ने मंदिर के दरवाजे की ओर इशारा किया इस स्वचालित दरवाजे के डिजाइन के बाद हीरो प्राचीन दुनिया का एक नामी ग्रामी आविष्कारक बन गया उसने दरवाजा खोलने पर तुरही बजने की तकनीक भी विकसित की क्या यह पहली स्वचालित घंटी थी सोफी ने मजाक में कहा क्या वो दुनिया का पहला चोर आलाम था न्यूक ने जोड़ा शायद वो दोनों था मिस रिचर्ड्स ने मुस्कुराते हुए मुस्कुराते हुए कहा हीरो ने अपने दरवाजे को आग हवा पानी और भार पुली की प्रणाली का प्रणाली द्वारा काम करवाया उन्होंने ड्रॉइंग के विभिन्न हिस्सों की और इशार की ओर इशारा इशार करके समझाया पुजारी वेदी में आग लगाता था वेदी के नीचे पानी का एक डिब्बा होता था आविष्कार आग भार पानी और गिरनियों पर निर्भर होते थे मिस रिचर्ड्स ने अपनी बात जारी रखी डिब्बे में भरी हवा आग से गर्म होती थी गर्म हवा अपने दबाव से पानी को एक बाल्टी में धकेलती थी जब बाल्टी काफी भर जाती थी तो जन वो जंजीरों को खींचकर दरवाजे को खोलती थी बेशक लोगों को सिर्फ जल्दी आग दिखती थी और फिर थोड़ी देर के बाद जादु तरीके से दरवाजा खुल जाता था लिव ने दीवार की ओर गौर से देखा जरा इस छोटे थियेटर की योजना के बारे में भी समझाएं मिस रिचर्ड्स की आंखें चमक उठी उन्होंने कहा यह थिएटर अद्भुत हीरो ने एक वास्तविक शो दिखाने के लिए इसका आविष्कार किया था इसके दरवाजे खुलते और बंद होते हैं अंदर छोटे छोटे दिए जलते हैं और छोटी छोटी कटपुतलियां गोल गोल घूमती हैं और शोर मचाती हैं। उन्होंने कहा हीरो के आविष्कारों ने सभी को चकित कर दिया कई को लगा कि वे जादू से चलते हैं मिस रिचर्ड्स ने कहा पूरा उपकरण गुरुत्वाकर्षण द्वारा संचालित था और वो वजनों रस्सियों पहो और रेत के उपयोग से चलता था इतने सारे विचार हीरो के दिमाग में कहा से आए और उसने उनका परीक्षण कैसे किया ने पूछा हीरो अलेक्जेंड्रिया नाम के एक शहर में रहता था उस काल में वो विचारों वाला शहर था उसके बाद मिस रिचर्ड्स ने अलमारी में एक लंबी पतली अलमारी की एक लंबी अलमारी में एक लंबी पतली दराज खोली मैं तुम्हें प्राचीन अलेक्जेंड्रिया के कलाकारों द्वारा बनाए चित्र दिखाऊंगी ताकि उस शहर, तुम उस शहर को देख सको उन्होंने कहा हीरो से एक बाद अलेग्जेंड्रिया नाम के विचारों वाले शहर में रहता था हीरो का विचारों वाला शहर 2000 साल पहले मिस रिचर्स ने एक पुराने नक्शे की ओर इशारा करते हुए कहा मिस्र के तट पर अलेक्जेंड्रिया नाम का एक बहुत बड़ा शहर था वहाँ बहुत से लोग व्यापार के लिए आते थे वह शहर वैज्ञानिकों विचारकों और महान दार्शनिकों को चुंबक की तरह आकर्षित करता था मिस रिचर्ड्स ने जारी रखा हमें पता है कि अलेक्जेंड्रिया में एक पुस्तकालय और संग्रहालय भी था संग्रहालय में कई विषयों की क्लासें लगती थी वो एक ऐसी जगह थी जहाँ विभिन्न रुचियों वाले लोग अपने विचारों को एक दूसरे से साझा करने के लिए आते थे मिस्र के तट पर बसा अलेक्जेंड्रिया काफी हलचल वाला एक यूनानी शहर था क्या हीरो संग्रहालय का सदस्य था सोफी ने पूछा हाँ हीरो सिर्फ एक आविष्कारक ही नहीं था उसने गणित और विज्ञान भी पढ़ाया था तो क्या पहली सदी में भी लोगों को होमवर्क करना पड़ता था ल्यू खसा क्या गणित और विज्ञान की पढ़ाई ने हीरो को आविष्कारों के लिए नए नए विचार दिए सोफी ने पूछा मुझे यकीन है कि उस पढ़ाई से हीरो को जरूर मदद मिली होगी विभिन्न क्षेत्रों के कई विशेषज्ञों के साथ हीरो काम करता था वो अपने विचार उनके साथ साझा करता था और दूसरे लोग समस्याओं के हल में हीरो की मदद करते थे मिस रिचर्ड्स ने कहा लेकिन साझा करने का विचारों को साझा करने के लिए अलेक्जेंड्रते थे ने अपनी बात जारी रखी हीरो ने लिखा है की आविष्कारकों को विभिन्न नजरियों से चीजों को देखना चाहिए उन्हें प्रयोग करने रिकॉर्ड रखने मॉडल बनाने सिद्धांतों पर चर्चा करने विचारों की तुलना और उन्हें साझा करने के बारे में सोचना चाहिए कभी कभी हीरो की तुलना और उन्हें साझा कभी कभी हीरो ने हवा गेंद जैसे मॉडल भी बनाए क्योंकि वो विचार उसे बेहद दिलचस्प लगे एक अच्छे आविष्कारक के रूप में वो हीरो हमेशा एक अच्छे आविष्कारक के रूप में हीरो हमेशा बहुत जिज्ञासु था बाद में उस लाइब्रेरी का क्या हुआ ल्यूक में पूछा वो सभी किताबें अब कहाँ हैं अलेक्जेंड्रिया का पुस्तकालय और संग्रहालय प्राचीन दुनिया में लिखित पुस्तकों का सबसे बड़ा संग्रह था युद्ध के दौरान पुस्तकालय और संग्रहालय दोनों नष्ट हो गए मिस रिचर्स ने कहा हीरो के अधिकांश नोट्स और और आविष्कारों के के रिकॉर्ड 1500 साल से अधिक समय तक हो गए गए पर हीरो के विचार बच आज भी हम उनका उपयोग करते हैं नोटिंग ने कहा तो कि कि अपना का। जरा सोचो तब कितनी अन्य चीजों का अविष्कार हुआ होता स्कूल के अखबार का अगला अंक आने तक स्कूल में हर जगह थैंक्स हीरो दिखाई देने लगे थे वे स्वच्छालिय दरवाजों पानी के फवारों वेंडिंग मशीनों पर देखते थे यहाँ तक कि पुस्तकालय में भी स्टीम ट्रेन और जेट इंजनों के बारे में बच्चों ने पुस्तकें पढ़ी थी ल्यूब को छोड़कर स्कूल में कोई नहीं था सोफी और अखबार के संपादक को थैंक्स हीरो के स्टिकर का क्या मतलब था यह पता था हीरो कौन था हर कोई उसके बारे में अटकलें लगा रहा था और यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था कि उसे अगला स्टिकर कहाँ दिखाई देगा रहस्य को और रोचक बनाने के लिए स्कूल के पुस्तकालय ने हवा के गेंद के मॉडल की प्रदर्शनी पुस्तकालय में हवा के के, के प्रदर्शनी लगी थी। मिस और हीरो का अनुमान लगाने को कहा कोई भी यह अनुमान नहीं लगा पाया कि वो भाप से चलने वाला पहला इंजन था आखिर वो दिन आ गया जब रहस्य का खुलासा हुआ अखबार की सभी प्रतियों को लोगों ने जल्दी जल्दी खरीदा क्यों वे सभी क्योंकि वे सभी जानने को बेहद उत्सुक थे कि आखिर कौन था और पुस्तकालय में रखा हुआ अजीब मॉडल क्या करता था जब लूक और सोफी ने मिस रिचर्ड्स को अखबार की एक प्रतीक दी तो वो बहुत रोमांचित हुई अखबार की हेडलाइन थी छुपा रुस्तम हीरो उस आविष्कार से मिले जिसके विचार सभी जगह हैं तुम्हारा लेख बहुत अच्छा है मिस रिचर्ड्स ने कहा जो कोई उसे पढ़ेगा उसे पता चलेगा कि हीरो एक महान आविष्कारक था और आज हम जो बहुत सी चीजों का उपयोग करते हैं वो उसके ही विचारों का परिणाम है सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में मैं तुम्हें, मैं तुम्हें तुम दोनों को अपने क्लब का सदस्य मनोनीत करती हूं। मिस रिचर्ड्स ने घोषणा की आप हमारे साथ अपने विचार साझा कर सकते हैं और अन्य आविष्कारकों के साथ मिलकर प्रयोग कर सकते हैं जैसा कि हीरो ने किया था आप उन चीजों का भी अविष्कार कर सकते हैं जो आने वाले भविष्य को आकार देंगे हजारों वर्ष बाद भी उपयोग की जाएंगे बिल्कुल हीरो के आविष्कारों की ही तरह तुम्हें यह अच्छा लगा सूफी ने मुस्कुराते हुए कहा मुझे ये अच्छा लगा सूफी ने मुस्कुराते हुए कहा तुम्हें कैसा लगा ल्यू हाँ मुझे यकीन है कि मैं भी कोई नया आविष्कार करूंगा उसने हंसते हुए कहा एक दिन ल्यूग प्रशंसक सोसाइटी स्थापित होगी यह सोच ही मुझे काफी रोमांचक लग, रोमांचक लगता है बधाई हो आप दोनों हीरो प्रशंसक सोसाइटी के आधिकारिक सदस्य हैं वेंडिंग मशीन हर जगह जब हीरो ने अपनी पवित्र जल वितरण मशीन का आविष्कार किया था तो उसे इस बात का कोई अनुमान नहीं था कि उसने चीज़ों को बेचने का एक बेहद सुविधाजनक और लोकप्रिय आविष्कार किया था अन्य चीजों के साथ साथ आज आप वेंडिंग मशीनों में से ताज़ा खाना मोबाइल फोन और जिंदा कैचुएत तक खरीद सकते